अथर्वेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय वैतथ्य प्रकरण का प्रसिद्ध श्लोक विचार कर रहे थे न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न साधक न मुमुक्षुर न वे मुक्त इतना परमार्थता अर्थात ये सृष्टि प्रलय ये बद्ध मुक्त ये साधक ये सब कुछ नहीं है वास्तविक एक ही आत्मतत्व तो है अविद्या से उसमें सब कल्पित होता है तो इसमें विचार चला कि अगर आत्मा का भान अधिष्ठान का भान नहीं होगा तो अध्यास नहीं होगा और अधिष्ठान का भान अगर हो जाएगा तब तो आरोप भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अधिष्ठान दिख रहा है तो इस विचार आरंभ होने से का सिद्धांत यह कहा कि अधिष्ठान तो दिखता है किंतु तो उसका जो वास्तव रूप उस रूप से नहीं दिख रहा है अधिष्ठान किंतु तो दिख रहा है तो अधिष्ठान अगर दिख रहा है तब तो फिर दृष्टान्त में हो गया रज्जु और दार्शांतिक में हो गया आत्मा तो आत्मा का अगर अगर दृष्ट अधिष्ठान दिख रहा है तो फिर ये कैसे भ्रा, मतलब भ्रम कैसे कहेंगे सिद्धांति कहा कि अध्यस्त संश्लिष्ट दृष्टांत का ज्ञान होता है जैसे रज्जु में अध्यस्त हुआ सर्प सर्प संश्ष्ट हो करके इदम का ज्ञान हो रहा है अगर इदम का शुद्ध इदम का ज्ञान हो जाएगा तब तो अध्यास नहीं होगा किंतु रज्जु संश्लिष्ट जो इदम सर्प संश्ष्ट जो इदम हुआ वो भी कल्पित है इसी प्रकार की सुखी संश्रिष्ट जो अहम है वो भी कल्पित है निर्विकल्प रूप से आत्मा का भान नहीं हो रहा है संश्रिष्ट रूप से आत्मा का भान हो रहा है अर्थात मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं इस प्रकार की मैं का भान हो रहा है तो इसी को कहते हैं संश्रिष्ट तो हुआ सुखी दुखी इत्यादि धर्म के साथ मतलब सुखी दुखी इस प्रकार की तादात्म्य हुआ मैं के साथ यही तादात्म्य नहीं होने से ये हो गया कि यह ज्ञान हुआ किंतु अगर ये तादात्म्य होगा अर्थात मैं सुखी तब तो कहा जाएगा संश्रिष्ट तो में का भान हो रहा है सुख होने का समय में सुख अंतकरण में हो रहा है मैं उससे अलग है इतना हो गया तो फिर ये जो अहम का भान हुआ ये शुद्ध का भान हुआ संश्लिष्ट त्वेनो भान नहीं होना यही वास्तव ज्ञान की स्थिति है तो ये संश्लिष्ट क्यों हो जाता है कहते हैं यही अविद्या अर्थात तो जन्य संस्कार संस्कार से मैं कह करके शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि के साथ वो संश्रिष्ट होता है क्यों होता है अविद्या के चलते तो ये अविद्या को दूर करना ये शास्त्र का कार्य है आगे विचार चला कि सिद्धांति कह दिया कि मैं का भान हो रहा है इसलिए मैं संशिष्ट होकर के भान हो रहा है किंतु मैं का भान हो रहा है तो आत्मा का भान होने से आत्मा का सिद्धि करने के लिए शास्त्र का कार्य नहीं है ये जो खाली संसर्ग हो गया है ये संसर्गों को निराकरण कर देना यह संसर्ग्यास अभिद्या से हुआ है अविद्या का निराकरण हो जाने से स्वरूप का भान हो जाएगा अभी जो भान हो रहा है वो स्वरूप भान नहीं हो रहा है स्वरूपत्व भान नहीं हो रहा है संश्रिष्टत्वे नान हो रहा है शास्त्र का यही कार्य है कि संश्लिष्टत्वे न भान होना को हटा करके स्वरूपत्व नान करवा देगा इतना ही शास्त्र का कार्य है स्वरूप का सिद्धि करना यह शास्त्र का कार्य नहीं अगर करेगा तो शास्त्र अज्ञात ज्ञापक नहीं होगा क्योंकि मैं का भान तो सबको हो रहा है शास्त्र अगर मैं आत्मा का सिद्ध कराएगा तो शास्त्र ज्ञापक तो नहीं होगा अनुवाद हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अनुवादक भी होगा अगर मैं तो पता चलना है और उसी को शास्त्र कह रहा है ये अनुवादक भी हो जाएगा कृत अनुकारिते अप्रमाणम शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा यहाँ तक तो हम लोग देखे थे आगे टीका में तृतीय पंक्ति में स्फुरति आत्मनी द्वैत निषेधकत्व शास्त्र पूर्व पक्ष दूसरा शंका ला रहा है स्फुरति आत्मनी द्वैत निषेधक शास्त्र से फलाभाव आत्मा का स्फुर हो रहा है आपने कह दिया पूर्व कह रहा है कि आप सिद्धांती कह दे कि आत्मा का स्फुर हो रहा है स्फुरति आत्मनी अधिकरण सप्तमी आत्मा जो स्फुर हो रहा है सबको पता चलता है मैं हूँ उसमें द्वैत का निषेध करेगा शास्त्र शास्त्र से द्वैत निषेधक आत्मा का स्पूर्ण हो रहा है शास्त्र उसमें द्वैत का निषेध कर दिया द्वैत क्या दिखता था मैं सुखी मैं दुखी इस प्रकार के होता था ये सब को निषेध कर दिया उसमें कोई फल नहीं है क्योंकि मैं तो जो मैं तो था मैं अभी हूँ और उसमें कोई सुख दुख देखता था अभी वो नहीं है तो इसमें क्या लाभ हुआ कहते ना जो कुछ जमीन पड़ा था वो जमीन था उसके ऊपर कुछ कचरा था वो आप उसको हटा दिए उससे क्या विशेष हुआ जमीन तो जैसा ही था तो ऐसे ही रहा इसलिए विशेष कार्य क्या हुआ शास्त्र क्या क्या तो पूर्व पक्षी का यह आक्षेप है फला भावर पूर्व पक्षी फल क्या कहता है अगर शास्त्र आत्मा का सिद्ध कराए तो ये फल होगा किंतु सिद्धांत कहते आत्मा का सिद्धि तो शास्त्र नहीं कराएगा इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि फला अप्राम्यम तदवस्थम अप्राम्य शास्त्र अप्रामाण है वो ऐसे ही रहेगा पहले कहा था कि आत्मा अनुवादक हो जाने से अप्रमाण होगा सिद्धांत कहा पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा द्वैत का ए, शास्त्र द्वैत का निषेध करने से कोई फल नहीं हुआ तो शास्त्र अप्रमाण फल नहीं होने से ये अप्रमाण हो जाएगा अप्रमाण दो प्रकार के विचार होता है एक तो प्रमाण से विरोध होगा तो यह अप्रमाण कहा जाएगा अथवा प्रमाण से विरोध नहीं है किंतु इसका कोई नहीं नहीं है अब नहीं है अब तो कोई उसको क्यों मानेगा ये अप्रमाण हो गया वास्तविक तो यहाँ कोई अप्रमाण अर्थात प्रमाण विरोध हो रहा ऐसा नहीं है फल नहीं है फल नहीं होने से अप्राम्यम तदवस्थम इतनी आसंख्या भाष्य में यह तो द्वितीय पंक्ति में य तो अविद्या अध्यारूपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधाव आत्मन स्वरूपेण अनावस्थान स्वरूप च चेय सिद्धांति कह रहा है कि शास्त्र क्या करता है अविद्या से अध्यारूपित जो सुखिवादि विशेष अविद्या से अध्यारूपित है मैं सुखी हूं ये अविद्या से हुआ है ये जो सुखिवादि विशेष वास्तविक आत्मा है निर्विशेष किंतु उसमें सुखित्व ये के विशेष दिख रहा है जो सुखित्व आदि विशेष उसी से प्रतिबंध हो गया क्या आत्मा का स्वरूप प्रतिबंध हो गया आत्मा निर्विकल्पे न स्फूरण नहीं होकर के संश्लिष्ट स्फूरण हो रहा है ये हो गया आत्मा का प्रतिबंध हो गया सुखित्विदिशेषण प्रतिबद्ध हो गया आत्मा प्रतिबंधा देव उसे क्या हो गया आत्मा न स्वरूपेण अनवस्थान आत्मा अभी स्वरूप से अवस्थान नहीं कर रहा है जमीन है जमीन के ऊपर कुछ और कूड़ा पड़ा है वो जमीन है नहीं है किंतु कहने के अभी जमीन उसका स्वरूपों में नहीं है क्योंकि कचरा दिख रहा है तो इसी प्रकार कहते हैं आत्मा में अगर सुखित्व तो दिखा तो आत्मा स्वरूपेण अवस्थान नहीं है तो पूर्व पक्ष कहेगा की स्वरूप अवस्थान नहीं हो तो फिर शास्त्र क्या कर देगा सिद्धांत कहते हैं कि स्वरूप अवस्थानमच श्रेय स्वरूप अवस्थान होना यही श्रेय है मैं सुखी नहीं हूँ मैं दुखी नहीं हूँ कहेंगे सुख के लिए सारे संसार उद्यम करता है आप कहेंगे कि शास्त्र क्या कर देगा आपको बता देगा आप सुखी नहीं है कहेंगे ये तो विपरीत बात कहते है कहते है यही वास्तविक है संसार जिसको सुख मानता है वो तो विषय सुख को मानता है विषय सुख नहीं होने से जो स्थिति उसको आत्मसुख कह जाता है और जब तक हमारा चित्त में विषय सुख का संस्कार भरा रहेगा ना ये आत्मसुख को किसी प्रकार के कल्पना भी नहीं कर पाएगा विषय सुख के आधार पर इसको देखेगा किंतु जितना जितना विषय सुख से हटेगा एक स्वाभाविक स्थिति रहेगा अतः तो सुख नहीं है दुख नहीं है कुछ नहीं है इस प्रकार की स्थिति उसको मिलेगा धीरे धीरे उसके साथ उसका संस्कार बढ़ेगा संस्कार बढ़ने से क्या होगा अब जो पहले विशेष सुख होता था उसे तो अलग हो गया ये जो दुख पहले होता था ना अब वो दुख से उसको लग गया उ वो सुख नहीं हो रहा है उसके लिए चिंता नहीं होगा उसको वो दुख छूट गया ये उसको भी लाभ होगा कहेगा यही है स्वरूप सुख की दुख छूट गया इसलिए कहते हैं दुख से आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति तो अर्थात तो जितना जितना ये स्वरूप का संस्कार बढ़ेगा स्वरूपों का संस्कार बढ़ने से पहले विषय सुखों का संस्कार पहले छूट जाएगा किंतु तो संसार का जो दुख है वो संस्कार थोड़ा बना रहेगा वो क्या करेगा ये जो दुखों का भय उसको और संसार के दिशा में जाने नहीं देगा वो वही स्वरूप के तरफ धीरे धीरे वो खींचेगा उसी से क्या होगा धीरे धीरे वो चार पांच वो भूमिका में आगे आगे चलेगा अर्थात तो दुखों का संस्कार उसका अंदर बना रहेगा और वो उससे अर्थात संसार में पुनः जाने नहीं देगा सुखों का संस्कार जितना गहरा होता है विषय सुखों का दुखों का संस्कार उससे अधिक गहरा होता है और दुखों का संस्कार का भय से ये व्यक्ति जीवो क्या करता है ये सुख में कैसा करके थोड़ा लेटे रहे है, गर्मी का भय से जैसे वो सूअर जैसा कहते हैं ना काधा में लेटे रहे ना वैसा ही करता है और दृष्टांत देते हैं खरगोश खरगोश जैसे ससक क्या कहते हैं सस जो उसको जब ये श्यार भगाता है वो क्या करता है दौड़ेगा किंतु उसका कितना गति है जब देखेगा और भाग नहीं पाएगा क्या करेगा ना कहीं एक नरम मिट्टी देख करके अथवा ये बालू इत्यादि होगा ना उसमें सर को घुसा देगा तो उसका क्या बुद्धि अब कोई नहीं कोई इत्यादि नहीं है तो इसी प्रकार की अर्थात ये दुखों से बचने के लिए जीवो ये सुख में अपने को डुबा रखना चाहता है क्यों कहते हैं दुखों का संस्कार अधिक गहरा है अधिक पीड़ादायक है वो अधिक गहरा है तो इसलिए जो जितना स्वरूप सुख होने लगेगा पहले वो विषय सुख चला जाएगा उसमें रुचि नहीं लेगा और वो दुखों का संस्कार के चलते आगे बिल्कुल संसार में नहीं जाएगा चित्त स्वाभाविक रूप से स्वरूप सुखों में अधिक अधिक चलेगा फिर उसका भूमिका धीरे धीरे जैसे ही चतुर्थ से पंचम भूमिका आ जाएगा फिर संसार उस छुएगा ही नहीं असंग शक्ति पंचम भूमिका असंग शक्ति ये वास्तविक स्थिति होगा इसी को कहते हैं स्वरूप अवस्थान श्रेय ये फिर स्थिति होगा इसलिए पहले ये विषय को तो हटाना है उसका संस्कार थोड़ा घटा देना है तब तो यह स्वरूप सुख धीरे धीरे अनुभव होगा इसलिए इंद्रियों को जितना नियंत्रण करना शास्त्र में बहार बार आएगा इंद्रियों को नियंत्रण करो स्वरूप च श्रेय अटीका में प्रतिषेध शास्त्राद अपनी प्रतिबंधे स्वरूप फलती इत्यर्थ प्रतिषेध शास्त्र प्रतिषेध शास्त्र ये संसार को निषेध करने वाले जो शास्त्र नैति नैति इत्यादि कह करके संसार को निषेध करेगा और आपने में जो सुखित दुखित दुखित्व इत्यादि सब आरोप हुआ है उसका भी आत्मा किस प्रकार के अस्थूल अनणु अहस्व असुख अशुक, इस प्रकार के सब जो सब निषेध करने वाले जो शास्त्र होते हैं ये शास्त्र के द्वारा अपनी प्रतिबंध है सप्तमी प्रतिबंध अपनीत हटाया जाने पर स्वरूप अवस्थान ये प्रतिबंध जितना हट जाए <coughs> अच्छा इतना आसान नहीं है प्रतिबंध सब हटना तो ये थोड़ा दो मिनट तक तो कम से कम ये अर्थात तो देख लें देश विदेश का क्या स्थिति हुआ थोड़ा ये भी अर्थात तो चित्त की ये एक बीमारी है कहते हैं ना पठन पाठन जब जिस दिन सब रहेगा तब तो, तो आपको समय नहीं होगा आप इसी में चलेंगे छुट्टी का दिन में सुबह आप तीन चार घंटा खूब आगे के लिए पढ़ लिए उसके बाद फ्री हो गया कोई काम नहीं बोलेगा भोजन करके आते थोड़ा थो थो थो थो विश्राम करेंगे शरीर आराम हो जाएगा तो जैसे नींद कर थोड़ा दो मिनट <laughs> तो इसको भी अर्थात तो ये सब सभी दूर हो जाना क्योंकि वो भी एक कमजोरी होता है अगर वो नहीं जाएगा वो थोड़ा संस्कार करवा देगा ना उसमें कुछ दुख नहीं आएगा आप थोड़ा देख लिये कि जगत में ये हो गया मतलब आ, सबको सब चीज में संस्कार नहीं होता है जिसको जिस विषय में संस्कार होता है उससे थोड़ा क्या होगा थोड़ा रस मिलेगा ये भी विषय को है तो इससे और हट जाएगा अर्थात उतना अधिक समय वो रहेगा स्वरूप स्थिति में रहेगा तो ये संस्कार इतना प्रबल होता है कि धीरे धीरे धीरे धीरे ह्रास हो जाता है किन्तु वो सबसे जितना हम हमेशा उद्यम रहना चाहेगी ये तो हानि हुआ ये तो हानि हुआ इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए कठिन है इतना आसान नहीं है फिर भी लगे रहना है निशेष दुख निवृतिर आगे टीका में निशेष दुख निवृत्तिर निरतिशय आनंद अभाप्तिश्च परम श्रेयः ये निशेष दुख निवृति ये और निरतिशय आनंद अभाप्ति दुख का निशेष निवृत्ति हो जाना चाहिए और निरतिशय आनंद आनंद तो भोग से होता है किन्तु निरतिशय नहीं है भोग भोगी अवस्था में तो दोबारा नहीं मिलता है इसलिए दुख होगा और विरक्ति अवस्था में भोग कैसे दुख देगा फिर उसमें चला गया फिर यह समय व्यर्थ किया फिर वो कचरा संस्कार को फिर डाल दिया इस प्रकार की करके दुख देगा इसलिए वैसे भोग तो दुख ही दुख देगा चाहे वो भोग अवस्था हो चाहे बैराग्य अवस्था हो दोनों अवस्था में तो वो दुख दुख देगा ही देगा इसलिए जब तक उसमें उससे संपूर्ण ये हट जाए तब तक वो से आनंद का स्थिति अर्थात वो पूर्ण रूप से अनुभव नहीं करेगा तो जब निश्चय दुख निवृत्ति हो जाएगा अर्थ तो किसी प्रकार के इंद्रिय भोग में नहीं जाएगा तभी तो निरत आनंद की अभा होगा ये परम श्रेय ये परम श्रेय ऐसा सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्ष कहता है कि न स्वरूप न स्वरूप अवस्थानम अच्छा तो पूर्व पक्ष कहता है कि निरतिशय दुख निवृत्ति और निरतिशय आनंद प्राप्ति ये ही परम श्रेय है स्वरूप अवस्थिति ये परम श्रेय नहीं है ये पूर्व पक्ष कह रहा है स्वरूप में स्थित हो जाएगा ये उसे क्या हो जाएगा पहले कह दिया था कि उसे फलाभाव आह तो रहा है कि दुख का निवृत्ति होना और आनंद की प्राप्ति होना यही परम श्रेय है स्वरूप अवस्थान परम श्रेय नहीं है न स्वरूप अवस्थानम इति आशंक इस प्रकार के आशंका करने से सिद्धांत भाष्य में उत्तर दे दिया स्वरूपावस्थान श्रेय। ये जो स्वरूपावस्थान है यही श्रेय है क्योंकि यही स्वरूप में अवस्थान होगा तो दुख की निशेष निवृत्ति हो जाएगी और यही परमानंद स्थिति है ठीक है इति प्रसिद्ध मोक्ष इति शेष ये मोक्ष शास्त्र में ये बात प्रसिद्ध है मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध कहने ज्ञानी का अनुभव से ये प्रसिद्ध है अभी पूर्व पक्ष कहा कि ठीक है शास्त्र अभी आत्मा का स्वरूप का सिद्ध नहीं करेगा किंतु जो आरोपित तो हुआ है द्वैत तो उसका निवृत्ति करेगा तो आत्मा निवर्तक होगा ए शास्त्र द्वैत का निवर्तक होगा निवर्तक ये कुछ करता है ना फिर शास्त्र शास्त्र कारक हो गया किंतु नियम है की शास्त्र ज्ञापक होता है शास्त्र बता देता है शास्त्र अर्थात दंड लेकर के किसके पीछे खड़ा नहीं रहता शास्त्र कह देता है ये करने से हानि होगा ये करने से लाभ होगा शास्त्र कह देता है पूर्व पक्ष कहता है कि द्वैत निवर्तक शास्त्र से कारकत्व सियात शास्त्र कारक हो जाएगा चार नंबर टिप्पणी तो सिद्धांत कहेगा शास्त्र तो कारक है ही शास्त्र ज्ञान कराता है नहीं कराता है कराता है तो ज्ञान जनक होने से शास्त्र कारक है सिद्धांत कहेगा पूर्व पक्ष कहता है कि ना ना हम कारक अर्थात ज्ञान इतर जनक इसको हम कारक कहते हैं क्या क्या ज्ञान से इतर क्या कर दिया कहते कहने द्वैत का निवृत्ति करवाए ये शास्त्र कारक हो गया चार नंबर टिप्पणी कहते हैं कारकत्व कारकत्व से यह ज्ञान इतर जनकत्व अवगंतव्यम ज्ञान इतर जनक शास्त्र ज्ञान जनक तो है किंतु ज्ञान इतर जनक होगा क्या करेगा कहते द्वित का निवृत्ति कराएगा तक इसे कारक हो जाएगा इतना आशंक भाष्य में सुखिवादिवर्तक शास्त्र आत्मनि असुखिवादी प्रकरण नईति नैतिलादिवा आत्मस्वरूपवत न अखित्वादिभेदेश अस्ति धर्म सिद्धांति कहता है कि शास्त्र कौन सा शास्त्र नेति नेति अस्थूल अनणु अहस इत्यादि ये सब शास्त्र ये शास्त्र आत्मा में जो आरोपी आत्मा का जो स्थिति है असुखित्व असुखित्व आदि ये इस प्रकार की ज्ञान करा देगा कैसे करा देगा कहते तो सुखित्व आदि निवर्तक सुखित्व आदि का निवर्तक होगा आत्मा शास्त्र आत्मा में असुखित्व आदि ज्ञान करा करके अर्थात तो मैं सुखी नहीं हूं मैं सुखरूप हूं तो जो असुखित आत्मा है इस प्रकार के शास्त्र ज्ञान कराएगा तो मैं असुखी हूँ जहाँ ज्ञान होगा मैं असुखी हूँ फिर मैं सुखी हूँ इस प्रकार ज्ञान होगा क्या नहीं, नहीं होगा तो सुखित्व आदि का निवृत्त कर देगा किन्तु सुखित्व आदि का निवृत्त करके शास्त्र असुखित्व ऐसा कोई धर्म आत्मा में फिर छोड़ देगा इस प्रकार की नहीं है अर्थात तो असुखी बोल करके ज्ञान करा के सुखी बोल करके निवृत करवा देगा किंतु तो आत्मा का जो वास्तव धर्म है कि चिद, मतलब चिद्रूप है सदरूप है आनंद रूप है सुख रूप है इसको छोड़ करके उसमें असुखित्व तो रूपों का धर्म और सुखित्व तो अभाव रूप का धर्म ये सब धर्म को नहीं डालेगा एक आएगा असुखी और दूसरा था सुखी ये दोनों परस्पर में नाश्य नाशक होके चले जाएंगे कुछ छोड़ करके नहीं जाएंगे ये सिद्धांत यहाँ कहना है क्योंकि पूर्व पक्ष कहा कि आत्मा सुखित्व नाशक ऐसा है कि धर्म उसमें रहेगा सिद्धांत कहता है कि धर्म नहीं रहेगा अथा तो जो उसका वास्तविक स्वरूप यही रहेगा असुखित्व आदि धर्म आत्मा में नहीं रहेंगे पंक्ति देखिए सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्र आत्मनी असुखित्वादि प्रत्यय करण नाक्य है शास्त्र कौन सा शास्त्र नेति ने अस्थूलादि वाक्य ये हो गया शास्त्र नेति नेति गृह के में अस्थूल अनु याज्ञम बोल के जी का उत्तर है आत्मा का स्वरूप ये सब वाक्य शास्त्र नैति नेति अस्थूलादि वाक्य आत्मनि असुखित्वादि प्रत्यय करण प्रत्यय अर्था ज्ञान आत्मा में असुखिवादी ज्ञान करा करके सुखित्वादि निवर्तकम् वाक्य का आरंभ में दिया सुखित्वादि निवर्तकम् तो शास्त्र कौन सा शास्त्र नेति नैति अस्तूलादि ये सब शास्त्र ये सब वाक्य के द्वारा आत्मनी आत्मा में सुखित्वादि का असुखित् आदि का प्रत्य ज्ञान कराएगा मैं असुखी हूँ कूटस्थ हूँ असंघ करा करके सुखित्व का निवर्तक होगा यहाँ तक तो एक वाक्य हो गया और आत्मस्वरूपवत आत्मा का स्वरूप उसका स्वाभाविक धर्म है तो जो सदरूप है चिद रूप है आनंद रूप है वैसा आत्मस्वरूपवत असुखित्व आदि अपनी सुखित्वादि भेेश न अनुवृत्व अस्थि धर्म आत्मा में असुखित्व ऐसा कोई धर्म अनुवृत्त होगा हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है तो असुखित्वि असुखित्वि सुखित्वादि भेदेशु अर्थात सुखित्व आदि भिन्न असुखित्व ऐसा कोई धर्म आत्मा में बाद में फिर रहेगा अनुवृत्ति होगा उसका ऐसा नहीं है दृष्टांत देते हैं जैसे जल में मेला था आप कतक रोज डाल दिए तो कतक रज ये मेला को बैठा करके स्वयं बना रहेगा क्या नहीं। तो भी बैठ जाएगा इसी प्रकार की असुखित्वी जो ज्ञान हुआ सुखित्वादि आदि ज्ञान को हटा करके ये स्वयं भी चला जाएगा जो वास्तव स्वरूप है केवल मैं हूँ सत्य आनंद इतना ही हो रह जाएगा अच्छा असुखिति अपी भाष्य में असुखित्वादी अपी सुखित्वादि भेदेश न अनुवृत्व अस्ति धर्म ये कोई धर्म अनुवृत्त रहेगा अर्थात आगे भी वो चलेगा इस प्रकार के नहीं है ठीक है में अच्छा पूर्व पक्ष पहले शंका ला रहा है असुखित्वादे हे स्वाभाविकवाद आत्मनि स्फुर स्फुरति अस्फुरम अनुपन्नम पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे आत्मा का स्वरूप ये स्फुरण होता है मैं हूं मैं जानता हूं ये तो स्फुर्ण होता है इसी प्रकार की जैसे आत्मा का सत्... सत्ता और चित्व ये उसका स्वाभाविक धर्म और स्फुर होता है ऐसे सुखित्वादि भी आत्मा का स्वाभाविक धर्म है आत्मा का स्वभाव है वो अगर आत्मा का स्फुर होगा तो जैसे कहते हैं कि एक लाइट है जिसका स्वभाव है कि वो पीला पीला दिखेगा अगर वो लाइट जलेगा तो प्रकाश दिखेगा सर्वत्र और वो पीला पीला दिखेगा भी। भी। दिखेगा क्योंकि उसका स्वभाव है इसी प्रकार के आत्मा का स्वभाव है अगर असुखित्व आदि तब आत्मा का स्फुर होने का समय में असुखित्व आदि कैसे नहीं होगा वो भी रहना पड़ेगा क्योंकि उसका स्वभाव है पूर्वपक्ष पक्ष कह रहा है असुखित्व है स्वाभाविक एक वाक्य अंश हुआ ये आत्मा का स्वाभाविक अंश हुआ आत्मनिस्फुर आत्मनिस्फुर सति आत्मा का स्फुर होने पर अस्फुरणम अस्फुरणम कश्य असुखित्वादेह है स्फुरति आत्मनि आत्मा का जो स्वाभाविक धर्म है असुखित्व आदि उसका अस्फुर्णम अनुपपन्नम उसका स्फुर नहीं होगा ये बात ठीक नहीं है जैसे आत्मा का सत और चिद अंश का स्फूरण हो रहा है ऐसे असुखित्व आदि का भी स्फुर होगा क्यों वो भी आत्मा का स्वाभाविक धर्म आपने कह दिया आत्मा का स्वाभाविक रूप है वो अनुपन्नम आशंक्य ऐसे पूर्व पक्षी आशंका किया अर्थात मैं हूँ इस प्रकार के भान होने का समय में मैं असुखी हूँ ये भी भान होना चाहिए क्यों आत्मा का स्वाभाविक धर्म ये पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है विषय इदम अंशादेश स्वाभाविक स्वाभा रजतादि भेद दोष न प्रतिवाति तथा अचिंत शक्ति अविद्या प्रभाव आत्मनिस्फुरती सुखित्वादी अध्यास विरोधी असुखित्वादी रूपेण अस्फुरणम अविरुद्धम बात चल रहा है अविद्या अवस्था में पूर्व पक्ष कह रहा है कि अविद्या अवस्था में सत का और चित का भान हो रहा है मैं हूँ अविद्या अवस्था में भान है असुखित्व भी आत्मा का स्वरूप है वो भी अविध्या अवस्था में भान होना चाहिए पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत कह रहे हैं कि भ्रम विषय सुक्तियादि इदम अंशादेश जिस समय में इदम रजतम का भान हो रहा है वो इदम वास्तविक कि किसका इदम है सुक्ति का किंतु तो अभी सुक्ति का इदम रूप से दिखता है ना रजत का इदम रूप से दिखता है तो ये जो अभी इदम दिख रहा है ये भ्रम का विषय ब्रम का विषय अभी इदम रजतम ये भ्रम ज्ञान हो रहा है ये भ्रम ज्ञान में इदम दिख रहा है तो इसलिए ये इदम अभी जो दिख रहा है ये दम भ्रम विषय है किंतु इदम वास्तविक सुक्ति का है होने पर भी अभी भ्रम विषय तो न प्रतिभा पंक्ति यहाँ यह कहता है भ्रम विषय सुक्ति इदम अंशा दे ये जिस समय में इदम रजतम होता है ये भ्रम विषय सुक्ति का इदम अंश का भान हो रहा है तो भाने सती भाने सती पंक्ति नहीं है ब्रह्म विषय सुक्तिदम अंशा देर भाने सती भान होने पर भी स्वाभाविक रजत आदि भेद सुक्ति में रजत का भेद स्वाभाविक है ना सुक्ति रजत का भी हो जाएगा नहीं होगा तो सुक्ति में रजत का स्वाभाविक भेद रहेगा तो कहते हैं ये दूसरा वाक्यांश है प्रथम वाक्यांश हो गया ब्रह्म विषय सुक्तिदम सांत है।, है आगे अध्ययन कर लेना पड़ेगा भाने सती सती अपि होने पर भी भाने सती अपि स्वाभाविको अपी स्वाभा रजता दिभेद सुक्ति में जो रजता दिभेद स्वाभाविक है होने पर भी दोष सहात्म्या यथा न प्रतिभाती अभी सुक्ति में रजत का भेद है किंतु वो भेद विभान हो रहा है क्या एकदम रजतम ज्ञान होने के समय में नहीं होता है क्यों कहते हैं दोष दो है वहाँ दोष क्या है वेदार्थ परिभाषा में कहते हैं तीन दोष होता है एक प्रमात्रीगत दोष प्रमाता जो रजत को देखता है उसमें क्या दोष है लोभ सुक्ति में अगर उसको बहुत ज्यादा मतलब रजत में अगर ज्यादा लोभ होगा तो उसको वो दिखेगा जत दिखेगा और प्रमाणगत दोष चक्षु चक्षु अगर उतना ठीक नहीं है ये सब संक्ष मतलब इस प्रकार हो जाता है और प्रमेयगत दोष वो पदार्थ में क्या दोष है वो तो चाकचक्य प्रमेयगत दोष प्रमाणगत दोष प्रमातगत दोष ये तीन प्रकार की दोष होता है ये तीनों दोष के चलते सुप्ति रजत जैसा दिख जाता है तो दोष महात्म्या तथा न प्रतिभा दो दोष प्रत प्रमेय चाकचक्युक्ति वो, वो चिग्निक दिखता है तो प्रमाण प्रमेय प्र... मतलब प्रमात्री प्रमाण प्रमेय तीनों दोष महात्म्यात रजत का भेद जो सुक्ति में वो भान नहीं होता है न में प्रमाण में चक्षु दोष चक्षु में दोष है इसलिए ठीक से दिखता नहीं थोड़ा कमजोर चक्षु होने से दिखेगा और प्रमा त्रिग्रह तो दोष लोगी प्रकार रज्जु में सर्पातृग्रह तो दोष क्या हो जाएगा भय जिसको सर्पो में और जिसको माला दिखेगा उसमें आ सकती है राग माला में राग होने से उसको माला दिखेगा भय होने से सर्प दिखेगा जिसका अंदर में जिस प्रकार संस्कार है वो दिखेगा पर बाकी प्रमाण दोष चक्ष ठीक नहीं है प्रमेय प्रमेयगत दोष अर्थात वो दो दिखता है सर्प जैसा दिखता है थोड़ा अगर हवा से हिलता है उसका जीवा जैसा दिखेगा वो सब होगा तो प्रदोष महात्म्याद यथा न प्रभाव प्रतिभाती तथा तो अचिंत्य शक्ति अविद्या प्रभावात जैसे वहाँ दोष हुआ तीन दोष हो गया इस, इसी प्रकार यहाँ अचिंत्य शक्ति अविद्या अचिंत्या शक्ति अविद्यासा अविद्या अचिंत्या शक्ति इस अविद्या का प्रभाव से अविद्या का प्रभाव से क्या हो गया आत्मनिस्फुर आत्मा का स्फुर हो रहा है होने पर भी सुखित्वादी अध्यास विरोधी असुखित आत्मनिस्फुर अपनी सुखित्वादी, सुखित्वादी अध्यास विरोधी असुखित्वादि रूपेण अस्फुरण अर्थात जैसे वहां सुक्ति में रजत भेद इसका स्फुर नहीं हो रहा है सुक्ति में रजत भेद का स्फूरण हो रहा है क्या है? पता चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसी प्रकार की आत्मा असुखी है होने पर भी सुखित्व भेद इसका स्फुरण नहीं हो रहा है मन ये समय स्पष्ट होगा ना सुखित्व भेद ये पता नहीं चलता है आत्मा असुखी है जो असुखी होगा असुखी भिन्न होगा सुखी भिन्न ये स्वाभाविक है आत्मा में आत्मा सुखी नहीं है सुखी भिन्न है ये स्वाभाविक भेद जैसे रजत स्वाभाविक भेद सुखी में रहने पर भी भान नहीं होता है इसी प्रकार की सुखित्व स्वाभाविक भेद जो आत्मा में है उसका भान नहीं हो रहा तो भेद का भवाना नहीं हो रहा है मैं सुखी नहीं हूँ इस प्रकार की भावना नहीं हो रहा है सुख होने का समय में अगर ये भान हो जाएगा मैं सुखी नहीं हूँ आप तत्काल ज्ञानी है तो अर्थात ये कहते है ना मिठाई खाने का समय में भी ये सुख मेरे को नहीं है ये तो चित्त का संस्कार के चलते ऐसा कर रहा है ये मैं नहीं हूँ इस प्रकार की अगर जोर लग जाएगा जानेंगे की आपका काम जल्दी हो रहा है कर्म होने दीजिए मतलब उसका संस्कार है वो थोड़ा भोग कराएगा किंतु दूर से देखना अर्थात बीच बीच में संस्कार होना चाहिए उठना चाहिए ये तो बेकार हो रहा है ये तो समय बेकार हो रहा है ये तो शरीर भी नाश हो रहा है ये वो हो रहा है इस प्रकार की संस्कार अगर उठेगा जानेंगे कि वो दुर्बल हो गया वो नाश होगा तो भोग में जाने का समय में सुख भोगने का समय में ये विचार उठना चाहिए उठेगा तो जानेंगे वो भोग नाश होने का समय हो गया वास्तविक तो आत्मा में असुखित्व है असुखित्व होने से वहाँ सुखित्व रह पाएगा क्या नहीं रह पाएगा सुखित्व अगर नहीं रहेगा तो सुखित्व का भेद रहेगा जहाँ असुखित्व रहेगा वहाँ सुखित्व भेद रहेगा किंतु ये सुखित्व भेद का पता नहीं चल रहा है सुखित्व को भी निशेष करना सुखित्व का निषेध करना है ये निषेध कब होगा जब असुखित्व का थोड़ा दृढ़ भान होगा तभी वो सुखितों का निषेध होगा मैं असुखी हूं मैं असुखी हूं ये संस्कार दृढ़ नहीं हो रहा है ये नहीं होने से सुखितों का भेद मतलब दूर नहीं हो पा रहे है मैं असुखी हूँ मैं असुखी ये संस्कार कैसे दृढ़ होगा अब सुबह से शाम तक विचार करेंगे वेदांत दिन में दस बार सुनेंगे मैं सुखी नहीं हूं मैं ये नहीं हूं मैं वो नहीं हूं मैं कूटस्थ हूँ मैं असंग हूं दस बार ऐसे सुनेंगे तो आपको उतना संस्कार होगा ना वो संस्कार फिर धीरे धीरे दे उठेगा नहीं उठेगा तो ये कोई अरुणची प्रथम कितना कठिन होता है रटने के लिए तो सर पे ऐसा करके रटते हैं तो फिर आगे संस्कार होता है तो ठीक इसी प्रकार ये कोई मतलब ये नहीं पहले जब हम स्लोक रटते हैं कितना कठिन होता है एक स्लोक रटने के लिए दो घंटा जाता है तो फिर बाद में जैसे संस्कार हो जाता है कितना आसान पड़ता है जैसे वो है ऐसे ही ये है तो बार बार बार बार जो मैं सुखी नहीं हूं मैं सुखी नहीं हूं तो इस प्रकार की संस्कार दृढ़ होना चाहिए किंतु तो जब चित्त में मोह रहेगा संस्कार रहेगा वही अच्छा है वो अच्छा है इस प्रकार का संस्कार रहेगा तो ये सब हमको मार्ग में चलने के लिए बाधा देता है पंक्ति देखिये आत्मनी स्फुरती अभी आत्मा का स्फुर होने पर भी सुखित्वादि अध्यास का विरोधी है असुखित्व असुखित्व सुखित्वादि अध्यास का विरोधी है तो सुखित्वादि अध्यास विरोधी जो असुखित्वी तेन रूपेण अस्फुर हो रहा अर्थात सुखित्वादी विरोधी असुखित्व रूपेण स्फुर नहीं हो रहा है और अस्फुर अविरोध अच्छा अच्छा अस्फुण अविधम आह आत्मा क्या अच्छा। अस्फुरण कोई, कोई हाँ सुखिवादी शुकित, अध्यास विरोधी असुखिवादीपेण अस्फुणम अविद्धम हाँ अर्थात है। जैसे न असुखित्वादि रूपेण अस्फुरण हाँ हाँ अर्थात सुखित्व भेद रूपेण अस्फुरणम ठीक है सुखित्व भेद रूप जो असुखित्व तद रूपेण अस्फुरणम इस रूप से असुखित्वादी रूपेण न ना असुखित्वादी रूपेण तो ये जो मतलब अ... हो रहा है ये अ... मतलब ये होना मतलब ये हो रहा है मतलब ये अर्थात ज्ञान की स्थिति नहीं है तो हाँ ये अविरुद्धम अर्थात तो अज्ञान अवस्था में ये होता है जैसे सुख्ती में रजत दिखता है अज्ञान अवस्था में अस्फुर्णम अविरुद्धम अर्थात अस्फुरण हो रहा है सुखित्व भिन्न रूपेण न असुखित्व रूपे इसका अस्फुरणम होता है तो क्यों कहते हैं कि संस्कार अभी दुर्बल है असुखित्व संस्कार ये दुर्बल है तो असुखित्व आदि रूपे होगा भाष्य में ये पंक्ति के बीच में है आत्म स्वरूप बसुखित सुखित्वादि भेदेश न अनुभतो अस्थित धर्म, अस्ति धर्म। तो आत्मा का स्वरूप जैसा ये अनुवृत्त धर्म उसका स्वाभाविक धर्म है इसी प्रकार असुखित्वि ये सुखित्वादि आदि न अनुभतो धर्म अर्थात ये कोई रहेगा आत्मा में धर्म इस प्रकार की नहीं है कैसे टीका में अच्छा आत्मा का स्फूरण हो रहा है अविधि अवस्था में हो रहा है जैसे सुक्ति में रजत दिखने के समय में इदम तुवे नान होने पर भी रजत का जो स्वाभाविक भेद वो भान नहीं हो रहा है रजत का स्वाभाविक भेद अर्थात तो और अरजत है ये ये जो सामने में पड़े है ये और अरजत है किन्तु अरजत तुवे नान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और रजतत्वेन अर्थात रजत भिन्न भेदत्वेन रजत भेद इसका भान नहीं हो रहा है अर्थात और रजत रूपेन भान नहीं हो रहा है इसी प्रकार की किंतु इदम तुन सुखि भान हो रहा है इसी प्रकार की स्फूरति आत्मा आत्मा का भान होने पर भी असुखित्व रूपेण असुखित्व का अर्थ हो गया सुखित्व भेदेन सुखित्व भेदे न सुखित्व इसका स्फुर नहीं हो रहा है तो अस्फूर्ण हो रहा है अस्फूरणम अविरुद्धम होगा कोई विरोध नहीं अस्फूर्ण होगा आत्मा का भान हो रहा है किन्खित्व रूपेण नहीं हो रहा है सुखित्व भेद रूप भिन्न रूपेण नहीं हो रहा है ये होगा इस प्रकार अविरुद्धम अर्थात इसमें कोई विरोध नहीं है पूर्व पक्ष कहा कि आत्मा का स्फूर्ण हो रहा है आत्मा का स्वाभाविक रूप है असुखित्व तो ये क्यों नहीं होगा ये होना चाहिए सिद्धांत कह दिया कि कोई विरोध नहीं है अर्थात ये असुखित्व तो ये नहीं होगा असुखित्व तो का अस्फूरण तो ये कोई मतलब कठिन बात नहीं है असुखित्व तो का अस्फूरण तो होगा अर्थात मैं असुखी हूं इस प्रकार पता नहीं चलेगा मैं हूं ये पता है किन्तु मैं असुखी हूं ये स्फुरण नहीं हो रहा है नहीं हो रहा तो अस्फूरण हो रहा है पूर्व कहता है अस्फूरण नहीं हो पाएगा विरोध है क्यूँ आत्मा का स्वाभाविक रूप है आत्मा का स्पूर्ण होगा तो असुखित्व का स्पूर्ण होना चाहिए सिद्धांत कहता है कह कि आत्माकाश पूर्ण होने पर भी असुखित्व का स्पूरण नहीं होगा कोई विरोध नहीं हो सकता है आत्मा का स्पूर्ण होगा और असुखित्व का स्पूर्ण नहीं होगा इसमें कोई विरोध नहीं है दोष अवसात जैसे वहां दोष अवसात तीन दोष इस प्रकार यहाँ दोष दिखा दिया अचिंत्य शक्ति अविद्यावसात अविद्या में अचिंत्य शक्ति है तो इस प्रकार कर देगा तो वेदांत तो सुनने से अविद्या शिथिलो होता है जैसे हम वहाँ रजत रजत का जितना, जितना जितना पास में जाते हैं उतना उतना हमको स्पष्ट दिखता है इसी प्रकार की जितना जितना अविद्या शिथिलो होगा उतना उतना हमको दिखेगा कैसे अच्छी तो क्या नहीं कर सकता है ये सबसे बड़ा यही है की मतलब हम नित्य मुक्त होने पर ही हमको बदधा बना दिया इससे और बड़ा और सत्य क्या है और बाकी ये जगत पूरा इस प्रकार के सत्य रूपेण न दिखना भान होना ये सब सत्य है इस प्रकार के जो भान होना तो ये इससे और बड़ा सत्य अभिद्य का क्या हो सकता है जैसे हम मान सकते हैं कि प्रातिभाषिक पदार्थ को कितना सत्य तो बुद्धि करवा देता है कि सर्प मान करके लोग मतलब पलायन करते हैं सूची में रजतों को मान करके उसके लिए विवाद भी कर ले सकते हैं लोग देखिए में कैसा हो जाता है और ये तो और विद्या तो जागृत को भी सत्य बना देता है तो वो तो प्रातिभाषिकों को थोड़ा सत्य बनाता है तो जागृत को भी सत्य बना देता मतलब जागृत रूपों को सत्य बना देता है कितना शक्ति है इसका टीका में विपक्ष भ्रम अनुपत्ति रितिहा अगर इदम, मतलब सुक्ति का इदम भान होने का समय में अगर रजत भेद का भान हो जाएगा तो फिर आरोप हो जाएगा रजत का नहीं। ये विपक्ष में बाधक है रजत भेद भिन्न त्वेन भान नहीं हो रहा है सिद्धांति कहा सुखी भिन्न त्वेन भान नहीं हो रहा है अगर भान हो जाएगा तो आरोप कैसे होगा और कहेंगे आरोप न हो किंतु तो आरोपो न हो ऐसा है क्या आरोप तो हो रहा है इसलिए सिद्धांत कहता है कि विपक्षे, अर्थात तो अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो भ्रम अनुपत्ति भ्रम नहीं हो पाएगा भाष्य में यदि अनुवृत्त है अगर असुखित्व का अनुवृत्ति होने लगेगा तब तो न अध्या, न सुखित्वि लक्षणों विशेष फिर सुखित्व का अगर असुखित्व आदि का भान होने लगेगा तो फिर सुखित्व का आरोप हो जाएगा ना नहीं हो पाएगा अध्यारोपय सुखित्वि लक्षणों विशेष सुखित्व आदि लक्षण विशेष अध्यारोप से आता है वो नहीं आ पाएगा तो सुखित्व भेद अगर भान होगा तो सुखित्व का अध्यारोप नहीं हो पाएगा सिद्धांत कह रहे हैं और उसके लिए दृष्टांत तो देता है यथा उष्णत्व विशेष वती शीतता अगर अग्नि में उष्ण्व का भान होने लगेगा फिर शीतता का भान होगा नहीं हो पाएगा इसी प्रकार के। मैं सुखी नहीं हूँ इस प्रकार के अगर निश्चय होगा तो फिर मैं सुखी हूँ इस प्रकार के भान फिर कहाँ से आएगा इसलिए कहते हैं कि जो साधक को हमेशा अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन अर्थात तो थोड़ा थोड़ा दुख तो रोज रोज होना चाहिए तो उससे क्या होगा मैं सुखी नहीं हूं इस प्रकार की हमको धीरे धीरे संस्कार आएगा ये तो संस्कार अगर विषय सुख से हट गया पूरा और कुछ नहीं है आगे हमको ये वेदांत का संस्कार दृढ़ नहीं हो रहा है ये दुख फिर आना चाहिए मेरे को ज्ञान निष्ठा नहीं हो रहा है ये दुख आना चाहिए हमेशा थोड़ा थोड़ा दुख तो लगे रहना चाहिए तब सुख का संस्कार को तो हटा ही देगा पूरा और फिर सुख का संस्कार पूरा हटा जाएगा तो फिर तो धीरे धीरे ये स्वरूप का स्थिति आएगा क्योंकि दुख सर्वदा होगा नहीं दुख मेरे को ज्ञान नहीं हो रहा है मेरे को अद्वैत का संस्कार निष्ठा दृढ़ नहीं हो रहा है ये सर्वदा नहीं रहेगा जिसको ये आएगा उसको तो बीच बीच में स्वरूप भान होगा हो ही होगा इसको केवल ये दुख है की अद्वैत निष्ठा दृढ़ नहीं हो रहा है इस प्रकार की वजह से स्वरूप भान बीच बीच में होगा तो फिर धीरे धीरे उसका संस्कार दृढ़ होगा आगे टीका में अच्छा अद समय हुआ ओ पूमद पूर्णमेदर्ण पूर्ण मित्र पूर्णम